अथर्ववेदिया उपनिषद इसमें हम लोग भगवान भाष्यकार का द्वितीय मंगलाचरण का विचार कर रहे थे यो विश्वात्मा विधिज विषयान प्राश्य भोगान स्थभिष्टान पश्चात चान्यान सोमति विभवाय ज्योतिषा स्वये सर्वा नेतान पुनरपी शनै स्वात्मन स्थापित हित सर्वान् विशेषा विगत गुणगण पातु असौ न तुर्य असौ तुरियः न पातु मारे रक्षा करे इसमें हम टीका में हित्वा ये प्रतीक देख लेते सर्वान् विशेषा हित्वा हित्वा अर्थात त्याग करके विगत गुणगण अर्थात सारे गुणगण का जो अतीत है ऐसा जो तुरी है न पातु हम लोगों की रक्षा आगे में। प्रदर्शित प्रत्युह प्रवाह एक पद है प्रत्युह प्रवाह अलग-अलग दिया हैलग न प्रथमश्लोक प्रदर्शित प्रणाम आगे प्रत्युह प्रवाह प्रशमनात्मक प्रयोजन स्थान प्रकल्पनातीत पर वस्तु प्रयुक्त प्राथयते प्रथम श्लोक में कहा गया था ब्रह्म ये जो ब्रह्म है उसको मैं प्रणाम करता हूं प्रथम श्लोक के द्वारा यह प्रणामः तस्य जो प्रणाम प्रथम श्लोक में दिखाया गया था उसका प्रतिवह प्रवाह प्रशमनात्मकम प्रयोजनम प्रत्युह प्रतिकूल उह उर्थात उह दुर्ग प्रतिकूल दुर्ग अर्थात विघ्न प्रतिवह शब्द का अर्थ विघ्न विघ्न का जो प्रवाह है उसका प्रशमन उसका शांत कर देना विघ्न का प्रवाह का शांत करना यही प्रयोजन है प्रथम श्लोक में जो प्रणाम किया गया था उसका तो प्रणाम का उद्देश्य क्या था कहते हमारे जो विघ्न है विघ्न को प्रशमन करना शांत कर देना जो दिखाया गया था प्रयोजनम वही प्रयोजनम इसी श्लोक में भी फिर दिखाया जाता है स्थान त्रय प्रकल्पना अतीत पर वस्तु प्रयुक्तम प्रार्थ होते नर्क नहीं मतलब यहाँ वो अर्थात वो भीतर के धातु है प्रतिहुह शब्द का अर्थ ऐसा प्रकृति प्रत्येक विचार करके वहां नहीं दिखाया जाता है प्रतिहु शब्द का अर्थ है कि जो हमारा प्रतिकूल स्थिति गुँ। गुँ। स्थिति अर्थात अर्थ हो जाएगा विघ्न प्रतिह शब्द का अर्थ विघ्न है स्थान त्रय प्रकल्पना अतीत पर वस्तु प्रयुक्तम स्थान त्रय का प्रकल्पना का अतीत तीनों स्थान का जो कल्पना होता है ये तीनों स्थान कल्पना का अतीत कौन है पर वस्तु पर है और वस्तु है वस्तु ब्रह्म ये वशेष तुन तुन प्रत्येक होता है कर्ता में अर्थात जो सर्वत्र बसती वही वस्तु वो ब्रह्म पर वस्तु प्रयुक्त तदेव जो प्रयोजन प्रथम श्लोक में था वही प्रयोजन यहाँ भी है क्या प्रयोजन प्रत्युह प्रवाह प्रशमन जो हमारा विघ्न है विघ्न का प्रवाह का नाश करना प्रार्थयते द्वितीय द्वितीय श्लोक से भी वही प्रार्थना किया जाता है परमात्मा प्रयुक्त न नव टिप्पणी प्रयुक्त मिति अर्थात निर्वर्तित पर वस्तु प्रयुक्तम अर्थात परमात्मा निर्वर्तित अर्था कृत किया गया परमात्मा के द्वारा किया गया जो वही फिर प्रार्थना किया जाता है क्या प्रार्थना किया जाता है विघ्न प्रशमन प्रतिबंधक का नाश हो जाना यही बड़ा बात है हम तो है ही ब्रह्म किंतु प्रतिबंधक हमको अनुभव करने नहीं देता है ये प्रतिबंधक क्या आगे कहते हैं नो पातु पातु न असौ तूर्य ऐसे श्लोक में कहा गया आगे कहते हैं बारह नंबर टिप्पणी दूषित प्रतिबंध दस नंबर टिप्पणी आगे असौ तुर्य न पातु न अर्थात आसमान हम लोगों को वो रक्षा करे हम लोग कौन है कहते हैं व्याख्यातृत्व च व्यवस्थितान तो हम लोगों को परमात्मा रक्षा करे हम लोगों कौन है कहते हैं व्याख्यात और श्रोता तो व्याख्या और श्रोता हम लोग इसी रूप से व्यवस्थित है अर्थात विद्यमान है हम लोगों का रक्षा करे परमात्मा तो किससे रक्षा करेगा कहते हैं पुरुषार्थ परिपंथीकृत कारण निराश पुरुषरम पुरुषार्थ का परिपंथी परिपंथी अर्थात विरोधी पुरुषार्थ का जो विरोधी पुरुषार्थ यहाँ वेदांत में श्रम करने वालों के लिए कौन सा पुरुषार्थ है यहाँ मोक्ष बाकी तीन पुरुषार्थ और नहीं है मोक्ष पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ का परिपंथी परिपंथी विरोधा प्रतिबंधक पुरुषार्थ का, का प्रतिबंधक ऐसा करने वाला तो पहले मोक्ष का प्रतिबंधक क्या है दस नंबर टिप्पणी कहते हैं पुरुषार्थो ज्ञानम मोक्ष पुरुषार्थ है मोक्ष का साधन होने से पुरुषार्थ ज्ञान क्योंकि पुरुष ज्ञान को चाहता है क्योंकि ज्ञान उनसे मुख्य हो जाएगा इसलिए पुरुषार्थ शब्द से ज्ञान कहा गया तद तो तो परिपंथी ये ज्ञान का परिपंथी क्या है विषयाशक्ति बुद्धिमानद्य दुराग्रह आदि कुतर्कार्थ ये सब लेना है अर्थात ये विषय बिशे, विषयाशक्ति बुद्धिमानद्य दुराग्रह कुतर्क ये होते हैं वर्तमान प्रतिबंधक ये पंचोदशी इसलिए कहते हैं प्रतिबंधो वर्तमानों वर्तमान काल में प्रतिबंध क्या है कहते विषय आसक्ति लक्षण विषय में आसक्ति होगा हम वेदांत तो विचार करने के लिए पंक्ति विचार यहाँ चलता होगा और हमारा मन विषय में आसक्ति है तो किधर जाएगा तो चला जाएगा तो इसलिए क्या करेगा हमारा चित्त इस विचार को लेकर के अंदर में बैठाएगा नहीं जितना दूर तक जाना चाहिए वहां तक जाएगा नहीं क्योंकि जैसे वो अंदर जाने के लिए कोशिश करेगा अंदर में जो विषयाशक्ति है वो ऊपर उठेगा तो कहते ना रास्ता तो उतना है ये जाने का समय में ऊपर उठेगा वो उसको साथ में ले करके उठ जाएगा तो इसको ले करके अंदर में बैठा बैठाने देगा नहीं ये प्रथम हो गया विषयाशक्ति ये अधिक है तो फिर वेदांत तो विचार में रुचि नहीं होता है और आगे कहते हैं बुद्धिमानद्य विषयाशक्ति लक्षण बुद्धिमानद्य और कुतर्क विपर्य दुराग्रह यहाँ दे दिए बुद्धि मान बुद्धि अगर मंद है तर्कों को पकड़ेगा नहीं तो इसलिए कहेगा वहां कथा होता है चलिए वहां चलेंगे एक कैलाश में जाकर के क्या करेंगे तो हम लोग जो उस तरफ रहते थे एक जगह में कहीं रामायण का कथा आया तो और कैलाश में आते थे श्रवण करने के लिए बोले वहां भी कथा है तो वहां तो चल तो दूसरा सुरपा जी वहां थे नहीं नहीं स्वामी मतलब इनको कैलाश में जाने दीजिए क्योंकि कैलाश में जो है वो है घी यहाँ जो है ये मठा है तो, तो, तो तो हम आते तो थे श्रवण तो करने के लिए तो, तो, तो बुद्धि मानदेय होने से अर्थात तो इसमें जो बुद्धि रुचि नहीं होगा तो फिर तो जाएगा कुछ दिन सुनने के बाद जब संस्कार बनता है फिर बुद्धि को इतना कष्ट नहीं होता है इसको ग्रहण करने के लिए शुरू शुरू में जब बुद्धि भी नहीं है और संस्कार भी नहीं है तो एकदम कठिन पड़ता है इसलिए आते नहीं लोग इसमें बुद्धिमान दे और कुतर्क कुतर्क अर्थात पदार्थ का तत्व तो को ग्रहण नहीं करके कुछ ना कुछ पूर्व संस्कार अवश्य कहना और ग्रहण करने का आग्रह नहीं रखना इसको आगे कहते हैं विपर्य है दुराग्रह जो हमारा संस्कार है उसमें जब दुराग्रह रखेंगे तो हमको नया ये वेदांत का संस्कार बनेगा नहीं इसलिए द्वैत का संस्कार छोड़ना पड़ता है अद्वैत का संस्कार ग्रहण करने के लिए तो जैसे हम अद्वैत में जाते हैं कहीं कहीं बाकी आ जाएगा ये सब मिथ्या है ईश्वर मिथ्या है हा शिवजी मिथ्या है तो आप भी जाते हैं जल चढ़ाने के लिए पुष्प चढ़ाते हैं और शिवजी मिथ्या हो गए तो ये सब कठिन है तो विपरीय दुराग्रह कहेंगे नहीं शिवजी मिथ्या नहीं है अगर हमारा रोटी सत्य है शिवजी कैसे मिथ्या हो जाएंगे ये तो सब होता है अर्थात प्रतिबंध का ये पुरुषार्थ का परिपंथी अर्थात विरोध करने वाला परिपंथीकृत परिपंथी विरोध करने वाले ये पुरुषार्थ परिपंथी जितने होते हैं ये उसको कौन कराता है कहते हैं कि कारणम कारण, कारण अर्थात तो अज्ञान अज्ञान होने से ही नाना प्रकार की ये हैं चित्त में उसका अज्ञान का निरा, निराश पुर अज्ञान निराकरण करके परमात्मा पराकृत अशेषकल्पनों नित्य विज्ञप्ति स्वभाव मोक्ष प्रदान तदहेतु ज्ञान प्रदान च पर अज्ञान को निराश करके करता हुआ परमात्मा परमात्मा कैसा है पराकृत अशेषक परमात्मा होगे गये पराकृत अशेष कल्पना कैसे विग्रह करेंगे पराकृत अशेष कल्पना ये पराकृत हो गये तो पराकृत अर्थात हटाया गया निवारण किया गया अशेष कल्पना सारे कल्पना जिससे निवृत हो गए पराकृत निवृत निवृत सारे कल्पना अर्थात कोई और कल्पित पदार्थ नहीं है अर्थात शुद्ध चिद्धा जो पराक्रित हो ऐसा जो पराकृत है कल्पना है कैसा उनका स्वरूप है नित्य विज्ञप्ति स्वभाव वो न, ज्ञान स्वरूप ही है नित्य विज्ञप्ति स्वभाव मोक्ष प्रदान तद हेतु ज्ञान प्रदान है न मोक्ष दे करके परिरक्षता रक्षता तथा हमारा रक्षा करे कैसे रक्षा करेगा मोक्ष दे करके मोक्ष कैसे देंगे तद हेतु ज्ञान प्रदान है ज्ञान होने से मोक्ष हो जाएगा अर्थात हमको ज्ञान दे करके ही हमारा रक्षण करे परमात्मा को वही प्रार्थना करना है तो ज्ञान चाहिए परमात्मा को अगर प्रार्थना करना है तो ज्ञान चाहिए कहते ना परमंशी भेज दिए रामकृष्ण अरे विवेकानंद को मांगो तो, तो मांगने के लिए रोटी पहुँच करके मांग लिया हमको तो, तो क्या चाहिए। ज्ञान चाहिए भैया के चाहिए तो फिर परमांश दोबारा कहे ना फिर चाहो दोबारा मांगो रोटी घर के लिए हो हो हमसे होगा नहीं तो इसी प्रकार अर्थात वैराग्य होने से फिर ज्ञान का ही वो अर्थात याचना करेगा उसी को ही मांगेगा तो यहां तो के यहाँ तक अर्थात तो विचार पूरा हुआ इस श्लोक का मुख्य विचार पूरा हुआ आगे कहते हैं के चित्त प्रकरण चतुष्टयात्म ग्रंथ से वेदांत एक देश संबंध तो वाक्य प्रतिपादम ब्रह्म प्रथम श्लोकन सूचित केचित कुछ लोग कहते हैं प्रकरण चतुष्टयात्मनो ग्रंथ से ये मांडुके उपनिषद में मंत्र तो बारह मंत्र है उसके ऊपर भगवान गौड़पादाचार्य उन्होंने कारिका लिखे हैं तो ये जो बारह मंत्र है ये कारिका अर्थात तो सताइस कारिका के अंदर ये बारह पूरा हो गया और सताईस कारिका इस ग्रंथ का प्रथम प्रकरण में है ये ग्रंथ में कुल मिलाकर के चार प्रकरण आएंगे चार प्रकरण था चार अध्याय हम कह सकते हैं प्रथम अध्याय हो गया आगम अध्याय अर्थात तो जो मांडू के उपनिषद का बारह मंत्र है इसका विचार करके आत्मा और ओंकार का बीच में सामंजस्य दिखा करके निर्गुण परमात्मा का कथन हुआ इसलिए इसको आगम प्रकरण कहेंगे आगम के आधार पर परमात्मा का निर्धारण हुआ द्वितीय प्रकरण हो गया वैतथ्य प्रकरणम परमात्मा सत्य है तो परमात्मा से इतर जो दृश्यमान हो रहा है जगत ये मिथ्या है इसको कहते हैं बीतथा न तथा इति बित विगत तथा तोम यस्मात् तो जो तथा नहीं है उसको कहेंगे बीतथा तो बीतथा तस्य भाव इति वैतथ्यम क्षय हो गया तो द्वितीय प्रकरण हो गया वैतथ्य प्रकरणम अर्थात परमात्मा से अतिरिक्त जो है वो सब मिथ्या है इसको तर्क से सिद्ध किया गया प्रथम प्रकरण में आगम से सिद्ध किया जाता है यहां तर्क नहीं है श्रुति ऐसा कहती है बस ये कहती है दूसरा में श्रुति ऐसा कहने से हम क्यों मानेंगे इसके लिए तर्क दे करके वहां विचार किया जाता है परमात्मा अतिरिक्त स्व मिथ्या है इसलिए परमात्मा एकमात्र सत्य हो जाएगा इसको कहते हैं वैतथ्य प्रकरण यह तर्क प्रधान है तो अभी तृतीय प्रकरण होता है अद्वैत तो प्रकरण पूर्व पक्षी कहेगा अगर द्वैत मिथ्या हो गया अद्वैत तो तो भी और फिर कहाँ रहेगा क्योंकि अद्वैत तो में है ना इति अद्वैत अद्वैत अगर मिथ्या हो गया तो फिर तद तो घटित तो, ए द्वैत अगर मिथ्या हो गया तद घटित अद्वैत भी ये भी कहाँ रहेगा क्योंकि कुछ प्रतिरोध मतलब विपक्ष्य रहे तो सपक्ष्य रहेगा विपक्ष्य नहीं रहे तो सपक्ष कहा द्वैत मिथ्या हो गया तो अद्वैत मिथ्या हो जाएगा ये पूर्व पक्षी संकालन से तृतीय प्रकरण आता है अद्वैत प्रकरण अद्वैत को सिद्ध करेंगे चतुर्थ प्रकरण हो गया ये तीन प्रकरण का एक प्रकार फिर पुनरालोचना उसको कहते हैं अलात शांति प्रकरण अलात तो कहते हैं एक मसाल लगा करके आग का मसाल मसाल अर्थात दंड का अग्रह में लगा करके उसको जब हम घुमाते हैं तो वो चक्राकार दिखता है है तो किंतु एक बिंदु किंतु विशेष प्रक्रिया में वो चक्राकार दिखता है इसी प्रकार की ये परमात्मा जगदाकार में दिखता है जब उसका घूर्ण बंद हो जाएगा तो फिर वो चक्र नहीं दिखेगा बिंदु दिखेगा ये घूर्णन ऐसे जगत दिख रहा है वो ब्रह्म है किंतु मन घूमने से वो जगत आकार दिखता है ये मनो का घूर्णन घूमना ये जब बंद हो जाएगा कहते हैं फिर एक हो जाएगा मन सो यमनिभाव द्वितम नो उपलब्ध थे तो फिर वो एक हो जाएगा ऐसे ये चार प्रकरण आएगा ये चार प्रकरण में प्रथम प्रकरण में मांडू उपनिषद का सारे मंत्र का विचार हो गया इसलिए इसको आगम प्रकरण कहा गया प्रकरण चतुष्टय ये हो गया कारिका जो गौड़पादाचार्य लिखे हैं उसके ऊपर आगे भाष्यकार भगवान भाष्य करेंगे तो प्रकरण हो गया कारिका भाष्य जो है वो प्रकरण के ऊपर भाष्य है ये मतलब ये अभी भूमिका में आगे विचार आरंभ करते हैं है सताइस कारिक क्या कारिक है। कारिका इसमें प्रथम प्रकरण में, में सताइस है आगे अधिक है अंतिम तो सौ है कुल मिलाकर कुछ दो सौ के पास है इधर बोले मंत्र को 12 प्रथम अध्याय पूजा आगले आज तीन अध्याय वो किसका आधार पर किसार ये जो प्रथम प्रकरण में आगम के आधार पर कह है कि परमात्मा सत्य है परमात्मा इतर जगत मिथ्या है उसके ऊपर कुरुपक्षी पक्षी शंका करता है श्रुति जैसा कहेगा आदित्य युपह तो ये क्या सत्य है क्या जो युपो है अर्थात हम जो खम्ब गाड़ते हैं याग करने से पहले ये आदित्य कैसा हो जाएगा खाली श्रुति कहने से हो जाएगा तो इसलिए पूर्व तर्क देगा ये कैसे हो जाएगा तो सिद्धांत उसको तर्क से फिर निराकरण करेगा आगम के ऊपर अर्थात आक्षेप होने से उसका निराकरण करेगा ये आगे चला इसलिए द्वितीय प्रकरण आ गया आगम के ऊपर आक्षेप हुआ तो फिर आया वैतथ्य प्रकरण वो तर्क प्रधान है तो फिर उसे आगे क्यों चला कहे थे जब द्वैत तो मिथ्या हो गया पूर्व उस गया द्वित तो मिथ्या हो तो अद्वित तो मिथ्या हो इसका निराकरण करने के लिए फिर तृतीय प्रकरण तो आगे आगे विचार चला ठीक <coughs> है मैं चितु प्रकरण चतुष्टयात्मो ग्रंथ इसमें चार प्रकरण है चतुष्टयात्मनो ग्रंथ ये वेदांत तो का एक देश है संबंध तो ज्ञापनार्थम क्यूंकि वेदांत का एक देश वेदांत में जितना प्रकार के सब विचार आता है ये सारे विचार यहाँ नहीं है और वेदांत वेदांत अर्थात तो ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र में जितना विचार आता है वो सब यहाँ नहीं है ब्रह्मसूत्र में तो कर्म का भी विचार है उपासना का भी विचार है ज्ञान का भी विचार है यहाँ कितु केवल के ज्ञान का विचार है कर्म उपासना का विचार ही नहीं है इसलिए कहते हैं वेदांत एक संबंध तो ज्ञापनार्थम वेदांत को क्यों लिया क्यूँ वेदांत का एक देश क्यूँकी वही वेदांत है दर्शन। दर्शन किस को ही लिया जाता है सूत्र वेदांत कहने से वास्तविक उपनिषद लेना है किनिषद का सार को विचार करके वेदांत मतलब ये दर्शन कर दिया गया ब्रह्म सूत्र उसी संबंध तो ज्ञापनाथम तो ये ग्रंथ का वेदांत तो एक देश है इसका संबंध दिखाने के लिए निष्प्रपंच वाक्य प्रतिपादम ब्रह्म प्रथम श्लोकन सूचित निष्प्रपंच वाक्य के, के द्वारा प्रतिपादन जो कहा गया ब्रह्म अर्थात ब्रह्म निष्प्रपंच है अर्थात तो निर्गुण ब्रह्म का कथन किया गया यह सूचित ख द्वितीय मांडुक्य श्रुति व्याख्यान रूपेण आद्य प्रकरण त्र च पादा एकीकरणेन एकीकरणेन एकी प्रतिपाद्यम ब्रह्म सूचित मनते प्रथम श्लोक में तो वेदांत एक निर्गुण ब्रह्म ये कहा गया द्वितीय श्लोक में क्या कहा गया मांडुक्य सूति का व्याख्यान होता है प्रथम प्रकरण में प्रणब का चार मात्रा है आत्मा का चार पाद है प्रणब में अ म और अमात्र इस प्रकार आत्मा में भी विश्व तेजस प्राज और तूर्य चार तो प्रणव का ये चार मात्रा आत्मा का ये चार पद के साथ तुलना करके दिखाया जाता है तो जैसे प्रणब उच्चारण अभ्यास करने का समय में पहले अ को लंबा करेंगे फिर आगे उ लंबा होगा आगे फिर म लंबा हो जाएगा अ उ छोटा हो जाएंगे फिर आगे वो अउ मो सब जाएगा वो शांत हो जाएगा अमात्र वो अवस्था देगा इसी प्रकार की हम यहाँ जागृत को स्वप्न में लय करें स्वप्नों को सुसुप्ति में और सुसुप्ति को तुरिया में लय कर दे इस प्रकार की ये सब ऐक्य दिखाएंगे तो द्वितीय श्लोक के द्वारा जो मांडुक्य का प्रथम प्रकरण में प्रणव मात्रा आत्म पाद एकीकरण न ब्रह्म प्रणब का मात्रा आत्मा का पाद इसका एक ही करके एक मतलब सामंजस्य दिखा करके जो ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ उसको द्वितीय श्लोक में दिखाया गया प्रथम श्लोक में तो वेदांत तो एकदेश जो निर्गुण ब्रह्म उसको दिखाया गया द्वितीय श्लोक में आत्मा और ओंकार का जो सामंजस्य उसको दिखाया गया ऐसा कुछ लोग कहते हैं अच्छा यहां तक एक विचार पूरा हुआ आगे कहते हैं न द्वितीय द्वितय श्लोक चतुर्थ पाद वृत्त लक्षण अभाव असांगत्यम आसंखनियम यह जो द्वितीय श्लोक हुआ उसका प्रथम तीन पाद मंदाक्रांता छंद हुआ चतुर्थ पाद श्रगधरा छ हो गया तो ऐसा कैसे होगा एक श्लोक का तीन पाद अलग छंद में चतुर्थ पाद अलग छंद में हो जाएगा इसलिए कहता है कि द्वितीय श्लोक में चतुर्थ में वृत्त लक्षण वृत्त अर्थात छंद छंद लक्षण अभावत्थ छंद का जो लक्षण प्रथम तीन में था मंदाक्रांता वो लक्षण चतुर्थ में अभाव हो जाने से असांगतम संगति नहीं रहा इति न आशंकनियम न पहले दे दिया वाक्य में इसको ला करके यहाँ जोड़ना है इति नशंकनियम ऐसा आशंका नहीं करना है क्यों समाधान देते हैं गाथा लक्षण से तत्व सुसंपादत्वाद्यम गाथा लक्षण ये मतलब गाथा ये एक प्रकार की छंद है जिसमें कि सभी पाद समान होंगे ऐसा आवश्यक नहीं है चौदह नंबर टिप्पणी दिया गाथा लक्षनश्य। गाथा गाथाक्षण से गाथलक्षण से उक्त वृतरत्नाकदम्बा तो पादरसम दसधर्म दस यद, च, यद न उक्तम अत्र गाथा इति गाथाई की तत्सू प्रोक्तया गाथया अच्छा बहुत बहुत दे दिया आगे धृतराष्ट्र दस धर्म चाहती धृतराष्ट्र निबोधत मत प्रमत उन्मत्त शांत क्रुद्ध बुभुक्षितोरमाणश भीरुश लुब्ध कामी चते चे इति अच्छा दस धर्मवत अच्छा ठीक है कुछ अधिक है बहुत <coughs> महाराज जी साहेद वहां समझाए थे अभी तो नहीं है ठीक है तो गाथा लक्षण अर्थात ये विषम विषम पाद अक्षर पादम तो पादेर असम ये दोनों प्रकार तथा तो तो सम होना चाहिए सभी पाद ऐसा आवश्यक नहीं है द्रष्टव्यम अन्य तो आद्य श्लोक मूल श्लोकांतर्भूत गच्छनो द्वितीय श्लोक भाष्यकार प्रणीतम अभ्युपयंती कुछ लोग कहते हैं जो प्रथम श्लोक है वो भाष्यकार का नहीं है वो तो गौड़ पाचार्य जी का है द्वितीय श्लोक है वो भाष्यकार का ऐसे कुछ लोग कहते हैं टीकाकार कहते हैं तो असत वो ठीक नहीं है प्रथम श्लोक अगर गौड़ोपाद आचार्य जी का होगा भाष्यकार को उनके ऊपर टीका करना चाहिए था कि भाष्यकार तो उसके ऊपर कुछ टीका नहीं किया तो आगे भाष्य सीधा आरंभ करते हैं दक्षिण पार्श्व में वो मिति एदक्षरम तो इदम सर्वम तो ये तो अर्थात तो मंत्र का व्याख्यान आरम्भ हो गया अगर प्रथम श्लोक गौड़पाद भगवान का होगा तो भाष्यकार उसका पहले व्याख्यान करना चाहिए था तो उनको कहना चाहिए था प्रज्ञानांशु प्रता ने ही वो श्लोक प्रथम श्लोक था उसको प्रतीक लेके उसका व्याख्यान करना चाहिए था किंतु भगवान भाष्यकार कहते हैं ओम इतिदाद अक्षरम इदम सर्वम तस्व्याख्यानम ये मंडु मंत्र है तो अर्थात भगवान भाष्यकार सीधा मंत्र का व्याख्यान करना आरंभ करते हैं इसलिए प्रथम श्लोक गौड़पाद भगवान का नहीं है अगर होता तो भाष्यकार उसके ऊपर भी भाष्य करना चाहिए था टीका में तदसत आगे उत्तर श्लोकेशु इव आदिअप श्लोके भाष्यकृतो व्याख्यान प्रणयन प्रसंगात आगे जो सब गौड़पाद भगवान का श्लोक है उसके ऊपर भगवान भाष्यकार भाष्य लिखे है अगर प्रथम श्लोक भी ऐसे होता उत्तर श्लोकेशु इव आगे श्लोक में जैसा किए हैं भाष्य आदि श्लोके प्रथम श्लोक में भी भाष्यकार का व्याख्यान प्रणयन प्रसंग भगवान करना चाहिए था अगर वो भी गोड़पादा भगवान का होता तो और दूसरा है कि अभी भगवान भाष्यकार आरंभ किए वो मित्र अक्षरम इदम सर्वम ये मंत्र का प्रतीक ले रहे हैं तो उनको लेना चाहिए था प्रज्ञानश प्रता नहीं ऐसा लेना चाहिए था तो कहते हैं वो ओमदक्षर इत्यादि भाष्य विरोधाच भाष्य आरंभ होना चाहिए था प्रज्ञान प्रता नहीं एक नंबर टिप्पणी भाष्य विरोधा आद्य पद मूल श्लोकांतर्गत ही आद्य पद अगर मूल श्लोक अर्थात गौड़पाद भगवान का श्लोक अगर होता तो उपनिषद व्याख्यान भूता नाम श्लोकांतरा तन मध्य उपनिषद का व्याख्यान जो है बाकी श्लोक गौड़पाद भगवान का उनका बीच में इनको भी मानना चाहिए था प्रथम श्लोक को तन मंगल भूत अश्य तद आद एव उपनिवसनीयतया तो अभी उस बाकी जो सब कार्य है उसका मंगलाचरण ये अर्थात गौड़पादाचार्य जी का मंगलाचरण प्रथम श्लोक माना जाता उपनिवसनीयतया तो प्रज्ञा प्रताने इत्यादि इति एवमे भाष्य मुखेण भवित न ओम इत्यादि न अर्थात तो जो प्रथम श्लोक है वो गौड़ पाचार्य जी का मंगलाचरण माना जाना चाहिए तो मानने से भगवान भाष्यकार उसके ऊपर भाष्य करना चाहिए तो भाष्य आरंभ होना चाहिए प्रज्ञनाशु प्रतानेर इति आदि इस प्रकार की भाष्य आरंभ होना चाहिए इति एवं भाष्य मुखेण भवित भाष्य का मुख होना चाहिए प्रज्ञान प्रता नहीं अभिभाष्य का मुख हो गया ओम इतिहाद ये नहीं होना चाहिए था तो दो हेतु दिए भगवान भाष्यकार उसके ऊपर भाष्य करना चाहिए और भाष्य में प्रथम होना चाहिए प्रज्ञाशु प्रता नहीं ऐसा नहीं हुआ ये दोनों हेतु से मानना होगा कि वो गौड़पाद भगवान का नहीं है तो भाष्यकार भगवान का है अपरे आगे मूल में अपरे पुन आद्यन श्लोकन शास्त्र प्रतिपाद्य परदेवता तत्व अनुस्मरण द्वारेण नमन क्रिया प्रकरण प्रारंभो उपयोगित्वेन क्रियते दूसरे लोक कहते हैं प्रथम श्लोक के द्वारा शास्त्र प्रतिपाद्य जो परदेवता परदेवता परमात्मा शास्त्र के द्वारा वो प्रतिपाद्य है परमात्मा का जो तत्व उसका अनुस्मरण करके नमन किए हैं क्योंकि यद ब्रह्म तूष्मिक तो है जो ब्रह्म में उनको प्रणाम करता हूँ नमन क्रिया प्रकरण प्रारंभ उपयोगित्वेन क्रियते प्रकरण का प्रारंभ कर रहे हैं तो इसका उपयोगी है अर्थात जो शास्त्र का प्रतिपाद्य है परमात्मा है उसको प्रणाम किए परदेवता भक्तिवत अपरदेवता भक्तिर विद्या प्राप्त अंतरंग शास्त्रीय शिष्य शिक्षा ज्ञापनाथम आचार्यान आचार्यवान अवस्थायातीतासिद्ध विज्ञानमूर्तेराचार मो, मोक्षाचारुषभेद इत्याद्रुत्यवस्टन मुक्षी प्राथ्य से द्वितयन इति कल्पयन्ते जैसे भक्ति नहीं। किया जाता है ऐसे अभक्तिर विद्यारंग परदेवता भक्तिवत्त ये स्वता शनिष मंत्र है यथा देवे तथा गुरु तस्य प्रकाशन्ते महात्मनः तस्ते देवे पराभक्ति परमात्मा में पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु गुरु में अगर ऐसा है तस्य तस्य तथिता ह्यर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः तस् महात्म एते कथित ही अर्था प्रकाशंत तो जिसका इस प्रकार गुरु में भी इस प्रकार भक्ति रहेगा उसमें ये जो वेदांत तो में कहा गया तथ्य ये सब प्रकाश हो जाएंगे विद्या प्राप्त हो अंतरंगत्व परदेवता अपरदेवता भक्ति अपरदेवता अर्थात तीन नंबर टिप्पणी अपरदेवता आचार्य तो उसमें भी अगर इसी प्रकार की भक्ति रहेगा विद्या तो प्राप्ति में ये अंतरंग है और ये शास्त्रीय है अर्थात श्रोत वही आचार्य गुरु शिष्य शिक्षा ये ज्ञापनार्थम अगर अपर देवता भक्ति करना है तो उसको आप लिखते क्यों यहाँ श्लोक लिखते क्यों यहाँ आप तो अपर देवता भक्ति आप तो मन में श्रद्धा करना चाहिए प्रणाम करना चाहिए वो सब करना चाहिए लेते हैं शिष्य शिक्षा ये अर्थात आगे ये परंपरा ऐसे चले अर्थात तो मंगलाचरण चल इस लिखते हैं ज्ञापनाथम अवस्था त्रयातीता नित्य सिद्ध विज्ञान मूर्तिर आचार्या है अवस्था तो जैसे परदेवता है जैसे नित्य सिद्ध विज्ञान परदेवता है ऐसे आचार्य भी हैं। इसलिए कहते हैं ना वेदांत शास्त्र का आचार्य तो ये श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ ही होना चाहिए ये जैसा ही बाकी सब आ हैं तो भगवान भाष्यकर थोड़ा छूट दिए हैं एक भगवान भाष्यकर का एक है उसका द्वित श्लोक में भगवान वास्कार कहते हैं जैसे चंदन और वृक्ष वो जहाँ रहता है उसका सुगंधी दूर दूर तक फैलता है वो चंदन और वृक्ष का सुगंधी लगते लगते हैं, उसका बगल में जो वृक्ष होते हैं उसमें भी थोड़ा बास आ जाता है तो इसी प्रकार के जो मतलब श्रोत ब्रह्मनिष्ठ गुरु होते हैं उनके जो अंतरंग शिष्य होते हैं उनको भी अधिकार है वेदांत का प्रवचन कर सकते हैं इसलिए भगवान वास्कार का जितने सारे मुख्य ये हुए थे महान ग्रंथ लिखे हैं सर तो भगवान भाषा थोड़ा छूट दिए हैं, इधर श्रुति तो, तो कहता है केवल श्रुत्र निष्ठ ही होना चाहिए <coughs> तो ये जो आचार्य है वो भी नित्य सिद्ध विज्ञान मूर्ति अवस्थात्रय अतीत वो भी उससे पंचमी है उससे मोक्ष का औपयिक ज्ञान प्राप्ति मोक्ष का उपाय मो, मोक्ष का उपाय क्या है ज्ञान उपाय एवं औपयिक बिना दि ठक हो गया उपाय से ठक हो जाने से औपिक उपाय पा को ह्रस भी हो गया औक हो गया ठक हो जाने से नहीं तो होना चाहिए तो उसका ह्रस भी हो गया औप मोक्ष का उपाय हो गया ज्ञान ज्ञान का प्राप्ति तो ज्ञान का प्राप्ति परमात्मा से ही होगा क्योंकि आचार्यवान पुरुषो भेद इतिश्रुति अवस्टम्भ है ना आचार्यवान पुरुष ही ज्ञान प्राप्ति करता है तो आचार्यवान पुरुष कहते हैं आचार्य किसका नहीं है नाम तो तस्कर है, उनका भी तो आचार्य है कहते ना, ना वो आचार्यवान इसलिए कहा गया मतु अर्था प्रशंसनीय प्रशंसनीय अर्थात श्रोत ब्रह्मनिष्ठ ऐसा पुरुष वेद ये छादो उपनिषद में है इत्यादि श्रुति अवष्टम भेन श्रुति को आश्रय करके मुमुक्ना प्रार्थियते अर्थात जो नित्य सिद्ध विज्ञानमूर्ति आचार्य उससे मुमुखक्ष के द्वारा ज्ञान प्रार्थना किया जाता है द्वितीय श्लोक कल्पयते अर्थात प्रथम श्लोक में तो परदेवता को प्रार्थना करते हैं द्वितीय श्लोक में आचार्यों को प्रार्थना करते हैं ऐसा कुछ लोग कल्पना करते है अच्छा आगे ये द्वितीय श्लोक एक बार उच्चारण करेंगे यो विस्वात्मा विधि विषया भोगास्तविष्टा पश्चाचान्यामतिभा ज्योतिष्व नूक्षता शनै स्वात्म स्थापय हिथ्वा सर्वान्शेषा जगत गुणगण यहाँ द्वितीय पाद में है पश्वात ऐसा है ना वो पश्चात होना चाहिए स के नीचे व हो गया वो च होना चाहिए पश्चात नहीं तो पश्चात हो गया आगे टीका में तृतीय मतलब द्वितीय मंगलाचरण ये पूरा हुआ आगे भाष्य का व्याख्यान आरम्भ करेंगे टीकाकार कहते हैं यद उद्देश्य मंगलाचरण कृतम तद तो निर्देषुम आदो व्याख्येय प्रतीकम गृहती यद उद्देश्य निर्विघ्न परिसाप्ति हो ग्रंथ का इसीलिए तो मंगलाचरण किए तो निर्विघ्न परिसाप्ति ग्रंथ अर्थात ग्रंथारम्भ ग्रंथारम्भ ग्रंथा को उद्देश्य करके मंगलाचरण जब किया गया अभी तदेषुम ग्रंथारंभ अर्थात व्याख्यान आरंभ व्याख्यान आरंभ को निर्देश करने के लिए पहले जिसका व्याख्यान करेंगे उपनिषद व्याख्येय व्याख्य से प्रतीकम जो व्याख्येय है उपनिषद उसका व्याख्यान करेंगे तो व्याख्य का प्रतीकम गृहनाती गृहणती भगवान भाष्यकार ऐसे टीका कार कर मूल में ओम इतदरम इदम सर्व तस्प्याख्यान ये मंत्र है तो इसको प्रतीक ग्रहण कर रहे हैं टीका में ओम इतेंदक्षर इत्यादि प्रकरण चतुष्ट विशिष्ट इद्य व्याख्या अस्मा उद्देश्य प्रतिजानीतेरम इत्यादि प्रकरण चतुष्ट से विशिष्ट हो गया ये मंत्र बारह मंत्र चार प्रकरण इसलिए जो प्रकरण हो गए अभी वो मंत्र से विशिष्ट हो गए भगवान भाष्यकार सभी के ऊपर व्याख्यान करेंगे इसलिए कहते हैं प्रकरण ओम एत अक्षर में ये तो हो गया मंत्र ये मंत्र अभी प्रकरण चतुष्टय से विशिष्ट हो गया तो हो करके इदम आरभ्य ते इदम अर्थात व्याख्यान ये व्याख्यान आरम्भ किया जाता है आरभ्यते आरभ्यता अर्थ व्याख्या व्याख्यान किया जाता है अस्मा भगवान भाष्यकार के द्वारा इतिदेश्य प्रति जानित पहले उद्देश्य को कहते हैं जैसे कहीं कोई कहने से आरम्भ करने से पहले पहले कहता है आज हम लोग इस विषय में विचार करेंगे इसको कहते हैं उद्देश्य इसी प्रकार के भगवान बासी पहले उद्देश्य कह देते हैं ओम इतने तद अक्षरम इदम सर्वम इदम सर्वम यथकिचित गृहमाण और ग्रहिताच जो कुछ ग्रहण होता है और जो ग्रहण करने वाला है ये सब ओम ही है सर्वम सर्वम कहने से अर्थात ग्राह्य और ग्रहिता ये दोनों जो ग्रहण होता है और जो ग्रहण करने वाला है, है। त्याख्यान तो कहेंगे भूतम भविष्य सर्वत ओम ऐसे कहेंगे ओंकार एवं आगे ठीक में अभी शंका करने वाला है कहते शास्त्रत्वेन वा प्रकरणत्वेन वा व्याचिक व्याचिख्यासित थात उपनिषद और कारिका जिसका अभी व्याख्यान करेंगे उसका क्या शास्त्र रूप से व्याख्यान करना चाहते हैं अथवा प्रकरण रूप से व्याख्यान करना चाहते हैं शास्त्र प्रकरण अलग अलग है शंका करने वाला इसलिए कहते हैं कि शास्त्र मान करके व्याख्यान करेंगे अथवा प्रकरण मान करके व्याख्यान करेंगे क्या उसका अंतर आगे कहते हैं नाद्य शास्त्र मानकर के व्याख्यान नहीं किया जा सकता है क्यों शास्त्र लक्षण अभावत् अश्य अशास्त्र शास्त्र का लक्षण इसमें नहीं है इसलिए शास्त्र नहीं है और शास्त्र है शास्त्र का लक्षण क्या है आगे कहते हैं एक प्रयोजन उपनिबद्ध अशेषार्थ प्रतिपादकम ही शास्त्र एक प्रयोजन उपनिबद्ध एक से प्रयोजन से कारण अथवा एक न प्रयोजन उपनिबद्ध उपनिब्ध अर्थात ग्रंथाकार बनाया गया उपनिबंध किया तो गया।, गया, गया एक प्रयोजन दृष्टि में रद्द करके प्रयोजन तो एक है कि उसके लिए अशेषार्थ प्रतिपादकम उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए जो जो चाहिए सबका कथन होना चाहिए ये हो शास्त्र जैसे आप ब्रह्मसूत्र जाएंगे गीता इत्यादि जाएंगे उपनिषद जाएंगे तो उसमें ज्ञान का विचार हुआ है उपासना का वो भी हुआ है कर्म का वो भी हुआ है उसको कहेंगे शास्त्र किंतु ये सबका प्रयोजन क्या है क्या कर्म करना प्रयोजन है प्रयोजन है मोक्ष एक प्रयोजन मोक्ष को उद्देश्य करके किंतु अशेष अर्थ का प्रतिपादन हुआ है वो हो गया शास्त्र किंतु किन्मे तो शास्त्र का लक्षण नहीं है क्यों आगे कहते हैं अत्रच मोक्ष लक्षण एक प्रयोजन बतुपी न अशेषार्थ प्रतिपादकत्व, मोक्ष लक्षण एक प्रयोजन ये तो है किन्तु अशेषार्थ प्रतिपादकत्व नहीं है नव टिप्पणी असे अशेषाथ प्रतिपादकत्व कर्मादिनाम चित्त शुद्धि द्वारा मोक्ष उपयोगित्व तेम से न यह प्रतिपादन कर्मादिनाम आदि कहने से उपासना कर्म उपासना ये भी चित्त शुद्धि और भिक्षेपर मतलब नाश करके मोक्ष का उपाय होते हैं किंतु तेसाम से न यह प्रतिपादित यहाँ तो यहाँ विचार तो नहीं हुआ कर्मादि का तो होने से शास्त्र कैसे होगा शास्त्र सभी चीज कहना चाहिए नहीं कहा इसलिए शास्त्र नहीं होगा मोक्ष, मोक्षना यहाँ कर ना, ये तो यहाँ विचार अर्थात, अर्थात उपासना और विचार में ये है कि हमको तत्व तो पदार्थ ग्रहण नहीं हुआ जैसे कहते हैं कि जिसको लक्ष्यार्थ तो ज्ञान नहीं है और वो अहम ब्रह्मांस में जप कर रहा है वो कर सकता है ऐसे ओम का लक्ष्यार्थ पता नहीं है और अ का जप करता है वो उपासना हो जाएगा उपासना स्मरणात्मक और विचार होता है बुद्धियात्मक ज्ञानात्मक समझ गया ये चीज तो ऐसा ही है समझ गया अर्थात अनुभव में क्योंकि ज्ञान का अर्थ है कि प्रमा ज्ञान अर्थात अनुभव हो जाना तो जैसे कहते हैं ना वेदांत तो कहता है कि असंग है कूटस्थ है तो कहते हैं असंग है कुटस्थ है इसको कोई रटन कर सकता है उपासना हो गया और कोई समझ गया हा बहन तो कहता है असंग है कुटस्थ हा इसमें कोई क्योंकि सारे एकदम जो तर्क दिया गया बिल्कुल ठीक है इसको कहते हैं श्रवण पूरा हो गया शंका नहीं है किंतु तो अनुभव नहीं हुआ मैं असंग इस प्रकार कहा है जैसे उंगली जल गया कहते हैं कि कहा है तो मेरा उंगली जल गया शास्त्र कहता है कि तो असंग है किन्तु तो हमको तो पीड़ा होता है ये कहता है अर्थात अभी अनुभव नहीं हुआ तो ये जो अभी समझ गया ये वेदांत तो दृष्टि में समझ गया ये नहीं है उसको ज्ञान नहीं हुआ है ज्ञान अर्थात जो अनुभव ज्ञान का अर्थ होता है प्रमा अनुभव हो जाना यथार्थ अनुभव तो जब तक वो नहीं हुआ तो ओम का जो जप करते हैं ओम जो कहते हैं ना जो सन्यासी वेदांत तो विचार में नहीं जाए उसको दिन में बारह हजार का जप करना है तो जप करना है तो वो उपासना है ओम इस प्रकार की करेगा चाहे वो शब्द के ऊपर करे अथवा उसका थोड़ा बहुत अर्थ ले किन्तु अनुभव नहीं आया विचार तो, अर्थात तो अनुभव अवसान हम जो कहते हैं विचार करते हैं अर्थात तो हमारा अनुभव अंत में आ जाना चाहिए तब तक तो ये विचार ये चलेगा किंतु हम विचार करते करते हमको अनुभव नहीं हुआ हम जिस तरह से विचार करते हैं करते हैं बाकी समय हम जाकर के ओंकार का हम उच्चारण करते हैं अभ्यास करते हैं इसको करते हैं कहेंगे थोड़ा बहुत उपासना माना जाएगा जो चीज एक बार सुन लिए उसी को रटन करना ये उपासना किंतु तो नया नया तर्क दे करके उसको और और खोदना इसको विचार कहा जाएगा ये दोनों में अंतर है ये अशेषार्थ प्रतिपादक नहीं हुआ तो ठीक है आज यहाँ तक रखेंगे समय हुआ ये पाठ आगे चलेगा फेब्रुआरी 22 तारीख से अर्थात तो शिवरात्रि के बाद तृतीया से चलेगा <खेखा> कल से तो ज्ञान यज्ञ रहेगा यहाँ इसलिए पाठ नहीं होगा तो आगे फिर शिवरात्रि शिवरात्रि के बाद तृतीया 22 फ़रवरी से चलेगा ओ पू मद पूर्ण मिध पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण मध्य